नहीं, ये बताओ, इसको होश कब तक आएगा विक्रांत ने सवाल कुछ पता नहीं अभी कोमा में है तो कभी भी आ सकता है मेमोरी में में क्लिप डिवाइस एक्टिवेट होकर दिखने लगी इस डिवाइस को ऑपरेट करना बहुत ही आसान था डिवाइस के एक्टिवेट होने के साथ ही विक्रांत के दिमाग में इस डिवाइस ऐसी जुड़े हुए तरह तरह के हिंट्स भी दिखने लगे सबसे पहले तो विक्रांत ने इस डिवाइस की मदद ऐसी रोहित बजाज की मेमोरी को ओपन कर दिया उसके बाद वो सीधे उस दिन वाली घटना में पहुँच गया जब वो कुछ भी रोहित की मेमोरी में सेट था वो सब विक्रांत को दिखना शुरू हो गया विक्रांत ने फटाफट फड़ उसकी मेमोरी में से वो सभी चीज़ें डिलीट करनी शुरू कर दी जो कि उसके अदृश्य शक्ति से रिलेटेड थी जब जब विक्रांत ने जादुई कोट या बुलेट प्रूफ जैकेट आदि का यूज किया था वो सभी पिक्चर उसने डिलीट कर दी थी उसने रोहित बजाज की मेमोरी में से लगभग दस मिनट की क्लिप डिलीट कर डाली जिसमें विक्रांत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते दिख रहा था अब उसे रोहित बजाज के बयान से कोई डर नहीं था क्योंकि अब उसके माइंड में ऐसा कुछ नहीं रह गया था अब लगभग सौ दिन बाद ही उसे वेयरहाउस के भीतर हुई लड़ाई से जुड़ी कोई बात याद आएगी और तब तक तो ये पूरा मामला ही खत्म हो चुका रहेगा ये सब डिलीट करने के बाद ही विक्रांत ने राहत की सांस ली वाकई में उसका ये टूल कमाल का था अगर इस टूल का इस्तेमाल वो अपराधियों के इंटेरोगेशन में करे तो फिर काफी अच्छा रिजल्ट उसे मिल सकता है रोहित बजाज की मेमोरी डिलीट करने के बाद विक्रांत का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ चुका था अब वो बाकी के एजेंट्स पर भी ये डिवाइस इस्तेमाल करने वाला था बस एक बार वो लोग आईसीयू वार्ड से बाहर आ जाएं और नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाएं, जाए इसके लिए विक्रांत को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा जल्दी बाकी के लोग भी आईसीयू से बाहर निकलकर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए विक्रांत ने भी सभी की मेमोरी डेटा डिलीट कर दिया वो एक एक करके सभी के वार्ड में गया और अपने काम को अंजाम देकर निकलाया लेकिन इसी बीच एक दिक्कत भी हो गई जब वो डबल एजेंट रमन की मेमोरी डिलीट कर रहा था तभी अचानक से उसको होशाया गया रमन अब तक अपने कोमा से बाहर आ चुका था और अब वो बेहोशी की हालत से ठीक होकर निकला इस वक्त रितेश और देव वहां उसके वार्ड में बैठे हुए थे ये लोग रमन पर नजर रखने के लिए यहां पर बैठे हुए थे ये लोग यहाँ पर हाथ में नोटबुक और पेन आदि लेकर बैठे हुए थे ये लोग रमन का बयान दर्ज करने की तैयारी कर रहे थे सारे क्रिमिनल्स में से सिर्फ रमन ही एक ऐसा था जिसके हाथ में हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी जो कि विक्रांत ने पहले ही की रमन की हालत कुछ ठीक नहीं थी वो अभी भी घबराया हुआ ही नजर आ रहा था यहां तक की उसकी मेंटल स्थिति भी ठीक नहीं थी एक तो उसकी जान में पीछे की तरफ गोली लगी हुई थी तो वो ढंग से लेट भी नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी अब तक वो इस कंडीशन में आ चुका था कि उसका बयान लिया जा सके लेकिन ये कंडीशन विक्रांत के लिए बड़ी मुसीबत वाली थी ऐसी मेमोरी को डिलीट करने के लिए रमन का बेहोश होना जरूरी था विक्रांत जब अंदर पहुंचा तो वहां देखा कि नैना कहीं नजर नहीं आ रही थी अब जाकर विक्रांत ने थोड़ी राहत की सांस ली वरना नैना के यहाँ होने पर वो कुछ भी नहीं कर पाता और नैना तो उसके सामने ही रमन से वेयर हाउस में हुई फाइट के बारे में पूछने लग जाती और फिर और फिर विक्रांत तो की मुसीबत ज्यादा बढ़ के ऊपर गया डर के मारे उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया रमन किसी तरह से भी अब विक्रांत का शिकार नहीं बनना चाहता था वो खुद को कंबल के नीचे छुपाते हुए विक्रांत की नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा था सर आप यहाँ इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं देव ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देव के साथ ही रितेश भी विक्रांत के सम्मान में अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया विक्रांत ने देखा कि इस वक्त रितेश रमन के सबसे नजदीक था सो उसने रितेश की तरफ इशारा करते हुए कहा वो वो थोड़ा खिड़की बंद करना मुझे ठंड लग रही है रितेश तुरंत ही खिड़की की तरफ बंद करने के लिए जाने लगा जैसे ही रितेश खिड़की के करीब पहुंचा विक्रांत ने रमन के चेहरे पर जोरदार पंच जड़ डाला विक्रांत का पंच इतना जोरदार था कि रमन एक पल में ही बेहोशी की हालत में चला गया उधर रितेश को विक्रांत से इस तरह की हरकत की कोई उम्मीद नहीं थी वो अभी खिड़की बंद भी नहीं कर पाया था आवाज सुनते ही रितेश तेजी से विक्रांत की तरफ भागा उसके साथ ही देव भी विक्रांत को रोकने के लिए दौड़ पड़ा ये लोग विक्रांत को रोकने के लिए भाग पड़े लेकिन तब तक विक्रांत अपना काम कर चुका था रमन बेहोश हो चुका था क्या हुआ सर अभी तो वो खुद कोमा से जस्ट बाहर आया था मारिए मत सर प्लीज दिक्कत हो जाएगी हमें रितेश ने विक्रांत को रमन के बेड से दूर करते हुए कहा विक्रांत ने भी पूरा सीन बनाने के लिए चिल्लाने का नाटक शुरू कर दिया छोड़ूंगा नहीं साले को इसकी वजह से मैं मरने से बचा हूँ आज बच के नहीं जाने दूंगा ऐसे विक्रांत को चिल्लाता देख रितेश और देव और घबरा उठे उन दोनों ने मिलकर किसी तरह से विक्रांत को शांत किया और सामने पड़े चेयर पर ले जाकर बैठा दिया रितेश ने देव की तरफ देखते हुए कहा अब क्या करे जल्दी अमित को इन्फॉर्म करो और उसको बोलो कि की डॉक्टर पर, पर बैठे बैठे अपने मेमोरी क्लीनर टूल को एक्टिवेट कर दिया और फिर तुरंत रमन की सारी मेमोरी चेक करने लग गया वैसे रमन को मेमोरी में विक्रांत को कुछ खास नहीं मिला पूरी फाइट के दौरान रमन ने एक बार भी विक्रांत को बुलेट प्रूफ जैकेट या जादुई कोट का इस्तेमाल करते नहीं देखा था दरअसल उसे वहां फाइट से ज्यादा मतलब नहीं था वो बस खुद की जान बचाने में लगा हुआ था शुरू में ही उसकी जान में गोली लग गई थी तो वो डर के मारे किसी टेबल के पीछे ही छुपा रहा इस दौरान किसने किसको मारा कैसे मारा उसे कुछ मतलब नहीं था लेकिन लास्ट में जब विक्रांत ने उसको मारने के लिए दौड़ा था उस वक्त जरूर उसने एक बार विक्रांत को गायब होते देखा था जब रमन ने विक्रांत के ऊपर गोली चलाई थी तब वो अचानक से वहां से गायब हो गया था लेकिन इतफाक से ये विक्रांत के मेमोरी क्लीनर डिवाइस में नहीं आ रहा था उसकी ये के ही सीन को डिलीट कर सकती थी लेकिन विक्रांत ने जब से रमन की मेमोरी को देखना शुरू किया था उसके दस मिनट के बाद वो रमन से भिड़ रहा था इस वजह से विक्रांत उस सीन को रमन के माइंड से हटा नहीं पाया खैर कोई बात नहीं विक्रांत को इस चीज से कोई दिक्कत कभी नहीं हुई दरअसल वो पहले ही चार एजेंट्स उसे अपने स्तर से संभाल लेगा जैसा कि साजिद खान वाले केस के साथ हुआ था साजिद ने भी विक्रांत को गायब होते देख लिया था उसने पुलिस के सामने ये सब कहा यही था लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया वैसे भी इंटेरोगेशन के समय पुलिस का ज्यादा ध्यान मुजरिम को उसका जुर्म कबूल करवाने पर रहता है ना कि इस बात पे कि वो पकड़ा कैसे गया था विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से वहां का दरवाजा खुला और नैना अपने साथ डॉक्टर्स और नर्स की टीम लेकर पहुंच गई